संवेदनाओ के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रसुद्ध है आशीष त्रिवेदी की लघु कथा रोशनी अपनी बालकनी से मिसेज मेहता ने देखा आसपास की सभी इमारतें रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रही थी कुछ देर उन्हें देखने के बाद वह भीतर आ गई सोफे पर आंद कर वह बैठ गई बगल वाले फ्लैट में आज कुछ अधिक ही हलचल थी पहले इस फ्लैट में बूढ़े दंपति रहते थे तब कहीं कोई आहट नहीं सुनाई पड़ती थी लेकिन इस नए परिवार में बच्चे हैं। इसलिए अक्सर धमा चौकड़ी का शोर सुनाई पड़ता रहता है पहली त्योहारों के समय उनका घर भी भरा रहता था उन्हें क्षण भर की भी फुर्सत नहीं रहती थी लेकिन जब से उनका इकलौता बेटा विदेश में बस गया वह और उनके पति ही अकेले रह गए त्योहारों की व्यस्तता कम हो गई फिर वह दोनों मिलकर ही त्योहार मनाते थे आपस में एक दूसरे का सुख दुख बांट लेते थे पांच वर्ष पूर्व जब उनके पति की मृत्यु हो गई तब तब वह बिल्कुल अकेली रह गई तब से सारे तीज त्योहार भी छूट गए अब जब वह आसपास के लोगों को त्योहारों की खुशियां मनाते देखती हैं। तो अपना अकेलापन उन्हें और सताने लगता है अतः अधिकतर वह अपने घर पर ही रहती हैं। ऐसा लगा जैसे बगल वाले फ्लैट के बाहर गतिविधिया कुछ बढ़ गई हैं। वह उठी और उन्होंने फ्लैट का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर झांका। सात आठ साल की एक लड़की रंगोली पर दी सजा रही थी उसके साथ आठ नौ साल का एक लड़का उसकी मदद कर रहा था तभी लड़की की निगाह मेहता पर पड़ी उन्हें देखकर वह हल्के से मुस्कुराई और बोली हैप्पी दिवाली मिसिज मेहता ने दरवाजा बंद कर दिया वापस जाकर वह वा सोफे पर बैठ गई इतने वर्षों बाद किसी की आत्मीयता ने उनके भीतर जमा कुछ पिघला दिया। वह उठी और कुछ सोचते हुए रसोई की तरफ बढ़ी। ऊपर का कबड़ खोला उसमें दफ्ती का एक डब्बा था उसे उतारकर खोला उसमें मिट्टी के कुछ दिए रखे थे यह उस आखरी दिवाली के दिए थे जो उन्होंने अपने पति के साथ मनाई थी को निकालकर उन्होंने धोया फिर उनमें तेल डालकर जलाया और कमरे में चारों तरफ सजा दिया। एक निगाह उन्होंने पूरे कमरे पर डाली कमरे में एक अलग ही रौनक थी फ्रिज खोलकर उसमें से चॉकलेट का एक टुकड़ा निकालकर खाया उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई वह स्वयं से बोली हैप्पी दिवाली अभी आप सुन रहे थे आशीष त्रिवेदी की लघु कथा रोशनी वाचक स्वर भारती परिमल